सुंदर मुखा क्या रहे चल नाची में बचना बचना ये प्राचीन है ना वो तो सोना वो तो अभिज्ञान जैसे जानता है हमता कर्म करता मिलता है वो तो चौन अभिजानित है जो नहीं अज्ञान है अभी कहा था ऐसा ज्ञानम सत्य बोलते सकाल कहते हैं खाली थोड़ा पढ़ो कच्चा की क्या है तथ्य अज्ञान दसित हंसा हम हूस्ती योग्यता है ज्ञान च उत्पाद्यमी ज्ञान च उत्पद्यम ये चलेगा जी। तद विपरीतम अज्ञान इति बाध्य अग्नि ये पहले शंका हुई थी ज्ञान उत्पन्न होने पर भी खाना उपाधानय ज्ञान होने पर जैसे सर्प का ज्ञान होता त्याग कर देते हैं और इष्ट वस्तु तो का ज्ञान होता है हृदय का हृदय तो ज्ञान उपादान करते है ब्रह्म का ज्ञान होने पर किसका त्याग करना नहीं किसका ग्रहण भी करना नहीं तो कुत्त से फल बच्चों जो ज्ञान हानाया नौती होती ब्रह्म ज्ञान होने पर किसका त्याग करना ब्रह्म से भी न कुछ ही नहीं त्याग करने के लिए किसका ग्रहण करना तो प्राप्त करना वो नहीं रहा तो इसे ज्ञान से क्या प्रयोजन होगा ज्ञान होने पर न कुछ ग्रहण करना है कुछ त्याग तो फलन होगा ऐसा संक्रांत से कहती बात नहीं जब महामश्मी ब्रह्म ज्ञान होता है ज्ञानम तो उत्पाद्य उत्पन्न होते हुए कभी विपरीतम अज्ञानम अवश्य मार्गते ये मानना पड़ेगा ज्ञान का विपरीत अज्ञान अज्ञान को अवश्य ही नष्ट कर देता है अज्ञान जैसे प्रकार से उत्पन्न होता है तो अंधकार का नाश्ता तो करके उत्पन्न होता है इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति नहीं के विज्ञान नहीं ज्ञान उत्पन्न होता तो ज्ञान को नष्ट कर देगा तत्व ज्ञान दर्शित ठीक है से प्रकाश प्रवृति समो निवृत्ति व्यतिरिक अनुपतिबद्ध प्रकाश की प्रवृति अवश्यम अवश्य है प्रकाश की जो प्रवृति है व्यक्ति समोनिवृत्ति व्यतिरिक अनुपतिबद्ध अंधकार की निवृत्ति के बिना प्रकाश की प्रवृति नहीं होती जिस प्रकार जैसे आत्मज्ञान निवृत्ति अंतर्गत आत्मा ज्ञान आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति के बिना आत्मज्ञान अनुपति है अज्ञान के निवृत्ति नहीं करेगी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ नज्ञान से ज्ञान प्राग अभाव कल निवृत्त रहेगा ज्ञान न तो कल निवर्तक ये कि अज्ञान हम मानते हैं भाव रूप अज्ञान है। जैसे घट उत्पत्ति के पहले घट का अभाव था इसको कहते घट का प्राग अभाव इस प्रकार नारायण के लोग कहते हैं ज्ञान होने के पहले ज्ञान का जो अभाव था ज्ञान का प्रागभाव उसी ज्ञान के अभाव को आप अज्ञान ज्ञान अज्ञान से तो है वेदांत में अज्ञान ऐसे प्रागभाव को नहीं माना गया प्राग भाव अनादिज्ञान भी अनादि किन्तु प्रागभाव अभाव रूपये वो तो अज्ञान अभाव नहीं अभाव से विलक्षण है इसलिए इसकी निवृत्ति हो जाती है तो वो भी अज्ञान की तो होती है अज्ञान भाव रूप है अभाव रूप नहीं है इसलिए जगत का कारण बनता है और यदि अभाव रूप होगा तो कारण कैसे तो बनेगा ये अज्ञान भाव रूप का आगे अनादि भावत्य सत्य ज्ञान निवृत्तम अज्ञान का लक्षण करते ज्ञान निवृत्तम ज्ञान से नष्ट होता है अज्ञान ब्रह्म ज्ञान हमसे अज्ञान मूला ज्ञान होता है की हो जाती तो ज्ञान निवृत्तित्व कहेंगे तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा ज्ञान के पूर्व में होने वाले विशेष आत्मा के विशेष गुण ज्ञान से नष्ट होता है आत्मा में जो विशेष गुण होते हैं ज्ञान सुख दुख इच्छा आदि उत्तर उत्तर गुण पूर्व पूर्व गुणों का निवर्तक है पहले सुख हुआ उसके बाद ज्ञान हुआ तो ज्ञान चाहिए सुख नष्ट हो जाएगा दुख का ज्ञान हुआ तो नष्ट हो जाएगा इच्छा कुछ हुई तो इच्छा का ज्ञान हुआ तो उसके बाद इच्छा का नाश हो जाएगा इस उत्तर गुण से पूर्व गुण का नाश होता है तो ज्ञान निवर्तित हम अज्ञान का लक्षण करेंगे तो ज्ञान उत्पत्ति के पहले आत्मा में जो विशेष गुण है उसमें लक्षण चल जाएगा न्यायों के क्योंकि आत्मा के विशेष गुण उत्तर गुण से नष्ट होते तो ज्ञान से पूर्व गुण नष्ट हो जाएगा तो पूर्व विशेष गुण में ज्ञान निवर्तित लक्षण अति व्याप्ती है इसकी वारण करने के लिए तो अनादित के सत्य सत्यनादित के सत्य ज्ञान सुख दुख इच्छा आदि है वो अनादि नहीं ज्ञान निवर्तित तो रहने पर अनादित नहीं रहेगा इससे अतिव्य हो जाएगा इच्छा सुख दुख आदि में तो अतिव्यक्ति नहीं रही, रही, तो रही। किंतु ज्ञान के प्राभाव में अतिव्यक्ति रही क्यूँकी ज्ञान का प्राभाव भी ज्ञान अनिवर्तित और अनादि प्रायभाव अनादि और ज्ञान का प्राभावी ज्ञान होते ही नष्ट होता है तो के सति ज्ञान निवर्तित इतने लक्षण करेंगे अज्ञान का तो नयिक लोक के अभिप्राय से लक्षण के अतिवृत्ति ज्ञान के प्राघार में ज्ञान के प्राघार में अतिवृत्ति वारण करने के लिए देना पड़ता है भावत्य सती अनादि भावत सति ज्ञान निवर्तित ये अज्ञान का लक्षण है अनादि भाव है और ज्ञान निवृत्त भाव कहते ही नायक लोक चुप क्यों प्रागाव क्या मानते हो अभाव रूप और ज्ञान का लक्षण क्या है भाव अनादि हो, हो, तो भाव हो ज्ञान निरूप अभी नायक पहुंचते भाव हो और अनादि जो और भाव है उसका नाच कैसे हो और भाव का अर्थव प्रागाव का नाच हो जाता है अनादि भाव पदार्थ का नाच नहीं हो सकता है उसमें तो जैसे नीचे हो जाएगा इसलिए वेदांति करते हमने जो भाव सोच कहा है तो भाव से अभाव विलक्षण वस्तु तो का भाव नहीं है तो अभाव से विलक्षण है तो भाव से विलक्षण तो भाव होगा न भाव अभाव अभाव नहीं भाव भी नहीं, नहीं। अनिर्वचन उसको अभाव भी नहीं कह सकते है वस्तु का भाव भी नहीं होगा नहीं यदि भाव रूप का वास्तव मानेंगे और भाव मान लिया तो उसकी नहीं होगी ये तो एक अनिर्वचन ही से जिंदा भी नहीं अभिन भाव नहीं अभाव नहीं ऐसे सत नहीं असत नहीं अविद्या मायरा सतरूप नहीं है जैसे अपना असत रूप पंध्या जैसे नहीं सत अशत से विलक्षण उनके मत में उतलता नहीं, नहीं। सत नहीं तो अशत अशतक नहीं तो सत उससे विलक्षण क्या होगा, सत असत से विलक्षण भिन्न नहीं अभिनवी नहीं भिन्न भी नहीं अभिन्न ब्रह्म की माया ब्रह्म से भिन्न है ऐसा नहीं कर ब्रह्म को छोड़कर अलग कोई पता से ही नहीं में एक दिव्यम एक अदित्य ब्रह्मचार्य कुछ भी नहीं है तो माया अलग के होगा भिन्न नहीं तो अभिनय कहो अभिन कहे तो ब्रह्म की शक्ति एक अभिनव उसकी शक्ति अभिनवी नहीं है तो भिन्न नहीं अभिनय क्या है तो कहते हैं निर्वचन स्वीकारते सत नहीं असत नहीं सत्य आत्मा जैसे सत्य माया सत्य हो तो उसका बाद नहीं होगा और बंध्या पुत्र जैसे असत है जो असत्य बसत्य तो उसकी प्रतीत तो तो नहीं होना चाहिए सत्य न भारतीय था असत्य न प्रतीय है, तो तो है तो फिर क्या है तो सत्य नहीं असत्य नहीं और दोनों मिलागा सदसत वो भी संभव नहीं इसलिए इसका नाम अनिर्वचने का अनिर्वचने का क्या अर्थ किसी भी शब्द से नहीं कह सत्य नहीं सत्य न सके थे असत्य न निर्वप्त हो न सके थे उभय रूप निर्वप्त होना सके थे इसे अनिर्वचन से निर्वचन नहीं होगा और शत्रु से निर्वचन नहीं होगा और सदर्शक उभ तो हो नहीं सकता असंभव अभी नहीं हो सकता है इसलिए उसका नाम अनिर्वचनीय भिन्न नहीं कर सकते अभिनन नहीं कर सकते भिन्ना भिन्न मिलकर के नहीं होंगे तो अनिर्वचनीय अभाव नहीं कर सकते भाग्य नहीं कर सके और भाव अभाव मिला हुआ भी नहीं होगा इसलिए अनिर्वचनीय तो लक्षण में जो जो है अनाधिभावक के क्षति ज्ञान अनिर्वित कम तो भाव का अर्थ क्या है अभी ज्ञान से ज्ञान प्राग्रह तो, तो ज्ञान प्रागवा और क्या तो तो तो रहो ज्ञान तो स्विवृत्त हो ज्ञान न्यायिक लोग कहते घटा प्राग्रह के निवृत्ति है घाटा घाटा उत्पन्न हुआ घटक प्रागह की निवृत्ति घटे के नवे न्याय के लोग घटक प्रागह की निवृत्ति ही घटे प्रागह का नाश घट है इस प्रकार अज्ञान का नाशान हो गया ज्ञानी के निवृति है ज्ञान न कि ज्ञान अज्ञान का निवर्तक न तो तिवर्तक हूँ ऐसा संकल से कहते नहीं सर्व क्रिया समान स्वच्छ अज्ञानम दर्शित अज्ञान दिखाया हम हम हम जो मानता है मान्य हनन करता हूँ अतूस्वी जो हनन के कर्म मानता है वो तो न भी जान एक नहीं जानते ये अज्ञान है ये ज्ञान है वो अज्ञान प्राग भाव नहीं जो इसे जानते वो नहीं।, नहीं जानते वो ज्ञान नहीं ठीक है कथम तो नगवता की ज्ञान भाव अति दस चल तो कहते ज्ञान प्रागह से अश्लजय का ज्ञान कहाँ चाहेगा न्याय के लोग मन में नहीं होता है प्रागह से अश्लीज को अज्ञान हो सकता है क्या तो भगवान ने भी कैसे कहा गया ज्ञान प्रागह से अलौक्य से होगा ऐसा संक्रमण से कहते अस्ल से आत्मा में अनन्य क्रिया या कर्तृत्व कर्मत्व हेतु तो कर्तृत्व से और ज्ञान के समित्व भगवान बताया आत्मा में अनन्य क्रिया कर्तृत्व होता है जो हम प्राचीन अनंत क्या कर्म सब हकोशी और हेतु तो कराता हूँ कुछ जो चीनों अज्ञान ता। देखा ठीक है निम्सम ज्ञान भाव न भगवती उपादान स्वास्थ मृदा जगती की हाव ये जो अज्ञान है जगत का कारण है वो प्राग भाव तो रूप भाव रूपये तो नहीं होगा ज्ञान का अभाव ना आज कल वो ठीक नहीं जी मतम अज्ञान ज्ञान भाव नो नहीं, नहीं।, नहीं होगा उपादान का उपादान कारण उपादान कारण का उपादान कारण अभाव कारण नहीं होता है जगत का उपादान कारण अभाव नम हन क्रिया नौ हिंसा के निषिद्धवा हनन क्रिया का निषिध है तत्कर्तृत्व के सत्य Hmm. यदि हनन क्रिया का कर्तृत्व अज्ञान कृत होगा और अज्ञान कृत्य क्रिया हम पूरा किसी करता पूरे है कुछ क्रिया का कर्तृत्व आत्मा में नहीं हो तो सब क्रिया का कर्तृत्व तो आत्मा में निषेद करते हनन क्रिया का निषेध क्या न इंच आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व नहीं है ये तो हम मान लेंगे जो विहित तो यजे तो स्वर्ग काम हो सर्ग तो याग करे याग विहित होगा ही तो कर्म कर्तृत्व तो आत्मा में मानना ही पड़ेगा विधान किया गया तो विही तो क्रिया कर्तृत्व तो आगे नो तो निषिद्ध नहीं वि क्रियाकर्तृत्व आत्मा में मानना पड़ेगा वो तो अज्ञान कृतव हनन क्रिया कर्तृत्व तो तो अज्ञान कृत है क्यूँकी हनन क्रिया तो निश्चिध है हनम क्रिया निशिधन क्रियाकर्तृत्व जो आत्मा में आता है वो अज्ञान से क्यूँकी निषिद्ध है निश्चित अज्ञान से अन्य क्रिया कर्तित्व आया अगर तो जो विधायक यहाँ क्रियाकर्तृत्व वो तो निशी का नहीं वो तो ज्ञान से क्या होगा वो तो ज्ञान से वेद वाक्य समझ करके याद करता है तो विरोध न तो मतलब दूसरा तो नहीं होगा केवल ऐसा संक्रांत से सिद्धांत करता है सर्व क्रिया सभी समान हो कोई भी हन ने क्रिया कर्तृत्व हो किसी क्रिया कर्तृत्व हो सबका हेतु क्रिया कर्तृत्व कर्मत्व नहीं है प्रयोजन का कर्तृत्व आत्मा में नहीं है क्यों नहीं है अभिक्रियवाद अभिक्रियव हेतु सब क्रिया का निषेध करने के लिए समान है तब तक सर्व क्रिया को भी समान है सब क्रिया के लिए समान है आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं कर्तृत्व आदि अभिज्ञा कृतत्व अभिक्रियता आत्मा में आत्मा न आत्मा होने से जितने कर्तृत्व आदि किसी भी क्रिया का कर्तृत्व हो सब अभिज्ञा कृत आत्मा में वास्तव नहीं क्योंकि आत्मा अभिक्रिय जिसमें कोई भी विक्रिया नहीं है भाव विकार नहीं होता है उसमें किसी भी क्रिया किसी भी क्रिया का कर्तृत्व कर्म तो कर्म हो नहीं सकता इसलिए जो कर्तृत्व आदि धान होता है अनंत क्रिया का कर्तित्व हो ज्ञान क्रिया का कर्तृत्व हो भ्रमण क्रिया का कर्तृत्व हो जितने क्रिया कर्तृत्व है सब अभिक क्योंकि आत्मा अभिक्रय है नावे तो आत्मा कर्तृत्व आदि नित्यम आत्मा में कर्तृत्व हो चुके नित्य ऐसा नहीं कर सकते हैं नित्य यदि आत्मा में कर्तृत्व मानेंगे उसकी निवृत्ति कैसे होगी निवृत्त नहीं हो सकती और मुक्ति उसकी निवृत्त है तो मुक्ति के साथ कर्तव्य हो चुके तो मुक्ति के नहीं तो अनित्व तो में निरुपादान है अच्छा नहीं आत्मा में कर्तृत्व आपको अनित मानना पड़ा अनित कर्तृत्व उपासने के बिना कोई हो उसका उपार्जन करना नहीं है ऐसा बनेगा कर्तव्य अनिश्चय है और निरूपादान ये नहीं हो सकता है भाव कार्य से उपादान नहीं होता भाव कार्य के लिए उपादान चाहिए कारण रूप जो कार्य है एक ही अभाव कार्य होता है ध्वंस ध्वंस का उपादान कारण स्वामिक कारण नहीं होता किन्तु भाव जितने कार्य उनका उपादान का अवश्य होता है जितने भाव नहीं जितने भाव कहें तो निश्च्य भाव उसका भी नहीं होगा किन्तु भाव कार्य भाव हो और कार्य उसका अवश्य उत्पादन कारण नहीं होता है इसलिए कर्तृत्व आत्मा में जो धान होता है अनित्य है, भाव रूप कार्य होने से उसका कोई उपादान मानना पड़ेगा निर्दादान नहीं होगा न तो अनात्मा तो, तो उपादन तो कहीं अनात्मा उसका उपादान हो कर्तृत्व तो भक्तृत्व का उपादन अनात्मा अनात्मा यदि उत्पादन हो तो अनात्मा में धान होना मिट्टी से जो घटा बना वो मिट्टी में दिखेगा पंत में कैसे दिखेगा अनात्मा में यदि कर्तृत्व है अनात्मा से बना तो अनात्मा में कर्तृत्व भान होना चाहिए आत्मा में हम करता कैसे भान होता है आत्मा में रानात आत्मा में भान होता है करता हम करता किसे में होता है आत्मा में आत्मा में भान होता है तो अनात्मा उसका उपादान नहीं नत्मा भी होता उपादान आत्मा ही उपादान कारण मानो किसका कर्तृत्व जब आत्मा में कर्तृत्व का भान होता है आत्मा ही उपादन कारण मानो क्योंकि नहीं होगा कूटस्थस तस्वी अभिद्वान बिना पदेगा आत्मा कूटस्थर कूटव निर्विकारे कूटस्ते बने अभिक्रत्मा हो सकता है हो सकता है अभिद्यास मरुभमि जड़ का आश्रय नहीं हो सकता है अभ्याश हाँ, हो सकता है रज्जु सर्प का आश्रय सुक्ति रजत काश्रय आश्रय में चलो सद सुजत का रत्न भला तो अभी अभी, नहीं। नहीं। अभी, द्यासे द्यासे। अभी, तो अभी तो था लगते अभिद्या मानते हुए अभिद्यम मेरा पड़ेगी इसलिए अविद्या कर्तृत्व मानना पड़ेगा अविटे क्या कर्तृत्व भाव की कार्य तीर्त्या आत्मा करता नहीं कार्यता हो साइन करेगा नहीं दूसरे को कर्तृत्व भाव की कार्य तीतु इत्या संख्या है द्वितीय वान करता आत्मना कर्म भूतम अन्न प्रयोज जो दूसरे को प्रयोजन प्रेरणा करेगा शन भी करता होना चाहिए शन कुछ नहीं करेगा दूसरे को प्रेरणा कैसे देगा जो विभाव होता है करता होता है आप मर्म गौतम अन्य होगा कर्म उसको कहेगा, अन्य प्रयोग यदि करु कहकर तुम करो हाँ हम दौड़कर नहीं करेंगे जा, जाएंगे नहीं तुम तो शब्द तो, तो बोलना पड़ेगा आप जाओ पानी ले आओ उसको उखड़ दो उसको फेंक दो तो कुछ न कुछ करना पड़ता है के बिना कर्ता नहीं होगा आत्मा यदि कर्ता नहीं, नहीं, तो कर नहीं, नहीं है विक्रिया नहीं है तो दूसरे को प्रेरणा देकर एक पढ़ाईगा करा भी नहीं सकता इसलिए प्रयोग है तो कर्तव्य कार्य वही आत्मा में नहीं है विक्रियावान ही करता होता है अपने कर्म भूतने को प्रेरणा देता है पूर्वी ठीक है आत्मा कर्तृत्व आदि का धान होता है इसको कोई मना नहीं करता करता अनुभव धान होता है अनाज अनिर्वाच्य अज्ञान उपादान है उसका उपादान कारण कौन हुआ अज्ञान का कौन से क्या नहीं जो अनाज है और अनिर्वाच्य है अनाज है अज्ञान का आरम्भ कब हुआ आरंभ नहीं अनाज और अनिर्वाच्य क्या है उसको आत्मा से भिन्न न अवेन् नहीं कर सके नहीं कर सके असत नहीं कर सके सत्य नहीं कर सके इससे उसका नाम अनिर्वाच्य है अनिर्वाच्य शब्द का अर्थन नहीं किसी भी शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं होगा अनिर्वाचित शब्द कैसे प्रयोग करेंगे अज्ञान शब्द कैसे प्रयोग करते हैं प्रकृति माया मिथ्या कितने शब्द किया जाता है अनिर्वाच्य का ये अर्थन है कि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ये अर्थ नहीं अति सत्य असत सद अशत ये तीनों प्रकार निर्वाचन होगा इसलिए अनिर्वाच्य अज्ञान उपादान सबसे चाली का जिसका उपादान का अज्ञान है उसको निर्वित ज्ञान से हुआ नितिश्चय तत्व जाना तस्वीर की ततृत्व अभी ज्यादा चित भगवत भगवान के अनुमति दिखाते कर्तव्य कार्येत वास्तव तदेत अवशेषेण विदुषसर्व्रिया कर्तृत्म हेतुकर्तृत्व प्रतिशत से भगवान विदुषकर्माधिकार वेदाविनाशीनम भजन भय प्रति मरय कस्क मरलायी तम घातन क्रियाकर्तृत्व भगवान अभीशेषण स्व्रिया आत्मा अविशे कर्तृत्व अभीशेषण विदुषा सर्वक्रियासु कर्तृत्व हेतुकर्तृत्व कर्तव्य हेतु कर्तृत्व का प्रयोजन कर्तृत्व कार्य ऋत्व को हेतु कर्तव्य प्रतिशत करते भगवान किसलिए प्रतिषेध करते विदूषण कर्म अधिकार अभाव प्रदूषण विद्वान का कर्म में अधिकार नहीं न करेगा न कराएगा कहाँ कहते वेदाविनाश में कथन सब पुरुषा कंपन घाते कम किसको तो मारेगा मारेगा ऐसा कह करके भगवान स्वयं कहते कर्तृत्व कार्य ऋत्व ठीक है कर्माधिकार भाव भगवत अभिमत तभी कुछ जीव तो अधिकार, से अधिकार है विद्वान का यदि कर्माधिकार अभाव कर्म सो अधिकार अभाव कर्म अधिकार नहीं ये भगवान का अभिमत है तभी कुछ तस्वी अधिकार जीवित रहता है कर्म नहीं करे तो कहाँ उसका अधिकार है ऐसे पूछता है पूर्वी भाग्य में कह पुनर्विदिकार विद्वान का अधिकार अधिकार उसका कह तो अति ज्ञान निष्ठा स्मरय सिद्धांति कथा पहले कहती है उसका अधिकार कहा है ज्ञान निष्ठान उत्तम पूर्व पहले ही भगवानी कहते हैं ज्ञान योजना संख्या कर्म योजना योजना संख्याना अधिकार का ज्ञान योजना ज्ञान निष्ठान ठीक है तदंगभूर्य सर्वकर्म संस सच अधिकार होता है ज्ञान निष्ठा का हंगाई साधन है सर्व कर्म संसा कर्म संस होना त्याग करने तो दुछे, दुछे सब करने पर ज्ञान निष्ठा होगी इसमें उसका अधिकार अधिकार होती सामान्य रूप से परोक्ष रूप से शब्दों से कुछ समझ लिया ब्रह्म को तो उसका सर्व कर्म संन्यास करके ऐसा त्याग करके ज्ञान निष्ठा ही करेंगे अधिकार और कुछ करने तो तो का अधिकार नहीं पता सर्व कर्म संसम बच्चे आगे कहेंगे सर्वकर्म संस स्वस्थ कहेंगे सर्वकर्माणी मनसा संयस्य आस्ते सुखम बसी भगव द्वारे न करता हुआ नाता हुआ सर्वकर्माणी भनसा समय से सब कर्म को छोड़ करके सुखम संखम सुखम सुखम बसी संयस्य आस्ते सुखम बसी संन्यास करके सबको अग्रम रखकर सुख से जाता है नवद्वार पूरा दे न करता हुआ न कराता ये सर्व कर्माणी मनसा संस्य स्पष्ट कहेंगे सबकर्म को त्याग करने देना ठीक है वोक्षमाणे वाक्य सर्व कर्मो सन्यास न प्रतिभा सर्वकर्माणी मनसा संनस में मनसा पदे सर्वकर्माणी संनसा नहीं था सर्वकर्माणी मनसा संन से तो संपूर्ण को पूरा त्याग कर देना ये तो भगवान का अभिप्राय नहीं पूरा प्रति करता क्योंकि भगवान कहते हैं मनसा कोई कोई कहते ना वैराग्य क्या है मन से वैराग्य होना चाहिए से तो सब अगर मन से वैराग्य होना चाहिए मन से तो होना चाहिए बाहर भी हो तो के लिए कम ध्यान करता है इसे यहाँ पूरा कुछ करता है मन से क्या करना है संपूर्ण कर्म क्यों होगा इसी वाक्य में सर्व कर्म संसा भाव नहीं मिलता है क्योंकि मानता नाम एवं कर्म नाम विशेषण देख त्याग अलग न विशेषण दिया सर्वकर्मा मनसा सन्न मनसा विशेषण किया मनसा विशेषण सामर्थ्य से विशेषणा कर्म का इगो ज्ञान होता है मनसा मानस कर्म को शंका पूर्वकृशी मनु मनसा वचना वाचिका कायिका संन्यास न पूर्वक मनसा भगवान कहते ये शब्द से जो वाचिक इंद्रिय जो कर्म हो केवल बाघ इंद्री इंद्र से जो कर्म होगी सदस्य जो कर्म होगी उनका त्याग नहीं करना चाहिए सिद्धांति रहेगा ना ठीक है के आश्चित सिद्धांति कहता है और एक सर्वकर्माणी आया मन कहे सर्वकर्माणी विशेषण्तर आशीष विषय नर्वकर्माणी विशेष सर्वकर्माणी कन्यास्यता सब कुछ होना ठीक मनुषा है की विशेष नानुष कर्म से सर्व शब्द संकुचित होता यद्य सर्व शब्द आया कहीं के सर्व शब्द का संकुचित करते सर्वे ब्राह्मण भूत जनता तो सब ब्राह्मणों को भोजन करा दो सब ब्राह्मण जितने उपस्थित है सारा ब्राह्मण के ब्राह्मण के कटी कर भोजन कराना संभव नहीं सर्वश्य का संकुचित होता है देखे सब जाओ सब आ जाओ जितने उपस्थित है सब जाओ कहेंगे और जो नहीं उसके लिए तब कहेंगे तो सर्वश्य का संकोच होता है पूर्व किसी कहता है सर्वशत का अर्थ तो है सब कर्म लेना चाहिए लेकिन मनुष्य विशेषण देने से, से मानस कर्म सबको छोड़ने के लिए कहा गया मनुष्य विशेषण देने से मानस तो सर्व कर्म सुव संकुचित हो जाए जितने मानस कर्म सब कुछ त्याग करना ऐसा शायद करता है पूर्व किसी भी में मानसा नाम एवं सर्व कर्म नाम जितने कर्म सबको छोड़ना सिद्धांत का ना कि सर्वात्म नाम मनोव्यापार यदि मानसिक कर्म सब त्याग हो तो मनो का व्यापार पूरा त्याग होगा मानस व्यापार पूरा पूरा त्याग हो जाएगा तो शारीरिक इंद्रिय से कर्म होगा सर्वात्मस मनोव्यापाराणाम अनुपत होते हैं यदि मनोव्यापार का पूरा त्याग हो जाए तो शर्याद से व्यापार नहीं हो सकता है मनो व्यापार पूर्वक ही शर्म इंद्र व्यापार होता है मनो व्यापार नहीं तो शर्ण से व्यापार हो नहीं सकता है तो अर्थ से सर्व कर्म संन्या तुम्हारा भूत मानसिक सं मनोव्यापार क्या कर दो शारीरिक कर्म हो नहीं सकता है न मनोव्यापार पूर्वक हो तो आज वाक का व्यापार तो है मनोव्यापार अवे तद तो अनुभव क्योंकि वह इंद्र से जो व्यापार है सर्वे की जो व्यापार होते मनोव्यापार पूर्वते का व्यापार का हो जाएगा तो शारीर के व्यापार हो नहीं सकता सका सर्व कर्म सन्यास हो जाएगा ठीक है मानसस्वी कर्मस्त सन्यासी संकोच नागाज व्यापार अनुपति संकोचित मानसस्वी कर्मस् सं मानस कर्म में संन्यास में जो कहा वहां संकोच कर्म से न घाज व्यापार अनुपति घाघाज व्यापार अनुपति में घागाज व्यापार हो जाएगा शर्ता पुरुष शास्त्रीय ना वह कारणानि कर्म नाम अन्यानि मानसानी वर्जित कर अन्य सर्व पूरा पीछे कहता है शास्त्रीय जो वाह काय कर्म इंद्र से सदस्य जितने शास्त्रीय कर्म है उनका जो कारण है मानस मानस व्यापार क्या करना है सब मानसिक व्यापार को क्या नहीं करना और शास्त्रीय जितने कर्म है उसके कार्य रूप जो मानसिक व्यापार को क्या करते हैं शास्त्रीय व्यापार जो है मानसिक व्यापार का त्याग नहीं करना फिर सर्वस्व का और संकोच करना चाहता है शास्त्रीय व्यापार को त्याग नहीं करना अशास्त्रीय व्यापार को त्याग करना इसलिए क्या होगा अशास्त्रीय शारीरिक इंद्रिय कर्म वार्षिक कर्म नहीं होगा क्योंकि अशास्त्रीय शारीरिक वार्षिक कर्म के कारण भूत मानस व्यापार का त्याग कर देगा क्योंकि शास्त्रीय जो प्रवाह का कर्म है उनका जो कारण है मानस उनको छोड़ना उनको त्याग नहीं करना मानसान भगवे अन्यान सर्व कर्माण अनुशासन है और लाखी सर्व मानस कर्म को त्याग कर दो किसको छोड़ करके शास्त्रीय कर्म को छोड़ के, बाकी अशास्त्रीय जितने सर्व मानसिक व्यापार मानसिक कर्म छोड़ दे अर्थात शास्त्रीय कर्म करता है अशास्त्रीय कर्म छोड़ देगा इसी कैसे न सिद्धांत करना सिद्धांत को अन्यान क्या अशास्त्रीय वाक का है कर्मोतार अशास्त्रीय जो वाक काय कर्म हो सद कर्म होगा उनका कारण क्या है अशास्त्राणी मानस आई मानसिक व्यापार मानसिक व्यापार के बना कर्म नहीं होगा तो शास्त्रीय जो मानसिक व्यापार हो उनको त्याग करोगे शांति सर्वानी कर्मानी शुरू करिए शास्त्रीय वाक्य कर्म करे शांति कैसे वास्क्यो से समाज है जिस श्लोक में देखो नही हो नकारे सर्व मनता सम्य सुखम नवद्वार स्वस्थता से न न न न जो कहते हैं करता नी विवेकबुद्धा सर्वा कर्मा अशास्त्र ईषती विवेकबुद्ध से और शास्त्रीय कर्म को छोड़ करके रहता है ये ठीक मानें नहीं मानेंगे नैवक्रबल इत्यादि विशेषा से ये कहा नैवक्रूबल कुछ नहीं करता हूँ नकारे न करता हुआ न करवाता कैसे होगा विवेक बुद्धि प्यार में हेतु तो क्योंकि तो विवेक बुद्धि जो विवेक बुद्धि क्या का हेतु है बराबर चलता छोड़ देगा कुछ नहीं कर नहीं कुछ करता है सिर्फ इसलिए सबका त्याग ज्ञान भगवत अभी मत सर्वकर्म संन्यास्य अवस्था विषय से संकोचन दर्श है आस अभी पूरे किसी कहता है भगवान का सर्व कर्म संन्यास है इसलिए तो हम मानते कि अभी अभी कुछ नहीं करेगी संन्यास लेकर चलेगी जैसे या फिर वेदांत करने लगे समय सन्यास कभी लेना चाहिए मरने का समय आया तभी कभी संन्यास लेना चाहिए सर्वकर्म संन्यास्य अवस्था विषय से संकोच करता है खाते हैं मरुष्य सर्वकर्म संन्यास एवं भलवता उत्तम मरुष्य तो न जीवत है कि मरने के समय आ गया तो संन्यास ले गए न जीवत है संन्यास नहीं लेना चाहिए पूरा किसी कहता है ठीक है जीवित अवस्था में अत्रित है शांति कहते हैं जीवित अवस्था में स्वस्थ अवस्था में ही संन्यास ले कुछ ज्ञान इच्छा करनी है सन्यास लेने से तो वो नहीं होता इसलिए यहाँ जीवित अवस्था में जो कि सबसे सामर्थ्य दिखाते है नवद्वार सर्वकर्माण अनुसार संसते सुकम से नवद्वार पूरे दिख सब छोड़ करके नवद्वार पूरे देह में रहता है और जीवित अवस्था में रहता है मरने के साथ रहता है कहाँ तो तो तो तो मरने वाला है इसलिए ये चिन्ह है जो नवोद्वार पूरे दे गया ये विशेषण नहीं बनेगा जब मरने वाला अनुप्रपति में देखो नहीं सर्वकर्म संन्यास है न सब कर्म छोड़कर मर गया तो सब देह आसन देह में रहना कैसे बनेगा और भगवान कहते हैं मनुष्य समय से आते सुखम नवोद्वार सूर्य भी सदे में रहता है ठीक है हमने विशेष ख्यान गुणा की गई पूरे कहता है ये जो समय दिया है और आस्ते समय से आस्ते ये अन्य विषय देखा करके के दे अन्न का अलग प्रकार दिखाता है अन्य विषय करके लिंगा चले दिया नवद्वारे दे आस्ते नव द्वार शरीर में रहता है ये विशेषो को दे करके आपने कहा जीवित अवस्था में संन्यास किन्तु हम जो संन्यास करेंगे देहे आस्ते नहीं देहे सम्य पूरा पिछड़ता है आपको तो देह आस्ते दे आस्ते ऐसा नहीं नवद्वार पूरे नवद्वार पूरे समयसे देह में सब कर्म को त्याग करे के ऐसा अन्य करो ऐसा करें तो लिंग कैसे सिद्ध होगा जीवित संन्यास लेने के लिए नाते में देखो अकुर अकार देहे सन्यासंध न देहे आस्ते कैसे पूर्विस्तिक है न एवक्रवन न कार्य देह सन्न देह में सवकर्म त्याग करके रहता देह में त्याग करके का ये संबंध कर ना और आप सिंत क्या तो देहे आस्ते नहीं देह में क्या रहेगा देह में सर्म छोड़ करेगा अच्छा मरते समय देह में सवकर्म छोड़ दे न देह आस्ते देहे आस्ते ही का नहीं सिद्धांत ने कहा देहे तभी बनेगा जीवन संयो वो सिद्धांत ऐसे न सिद्धांत दे विवेक अवसाद अवेषाणी अति कर्माणी धर्म नहीं कर्मा विवेक से संपूर्ण कर्म को देहे यथोत् देह में त्याग करके सम्पूर्ण कर्म को अकूर्व अकार नहीं करता वही करता विज्ञान अवतिषते अवतिषते सम्बन्ध है अन्य देहे में त्याग करे तथा तो दे कर्मा सन्न्य कर्म को देह में त्याग करके अक्रत कह रहे नहीं करता है नहीं करता सुख से है ये अन्य सम्बन्धों का ये संबंध सम्भव विशेषण समस्या, सभी देह कर्मचार विषय के अलावा तो देह होने पर कर ही कर्मचार का नहीं अर्थाई देह में करता है कर्मचार कर सर्व कर्मचार पूरा पिछले जीते भी सर्व कर्मचार का नहीं सबकर्म चाहिए देह मेरा कर्म तैयार करेंगे आगे देव देगा मन के ले, ले। इसे है। के है। है। नहीं ये ये, तो पहले ही सन्यासूर्वक दिखता है अथवा दूसरे प्रकार पुर्व दिखाता है अथवा पूर्व पूरा संबंध हैं। जो घाटे में है, आया एक व्यक्ति का नहीं आया अख्ती षण है हाँ ये जो भाषण है देखो ती के मत न तो ही कर। सर्वकर्म संसन मृतस्थ तब्द आसनम संभवती अकूर्वतः अकार यहाँ तक वाक्य पूरा करना अकार पूर्विशि करता है अकुरत अकार इसको पूर्व पैसा कन्या करना नहीं सर्वकर्म संस नृत्य तब्दे आसन संभवती अकूर्वतः अकारत यहाँ होने के बाद फिर पूर्विशंख्या करता है देह के संबंध में न देहे आस्ते हो इसमें क्या अकुर पूर्व में संबंध नहीं है और जो लिंगा सिद्धि के होती है लिंग क्या है देह में रहता है हम तो क्या करके लिंग की सिद्धि होगी देह जीवित अवस्था में सन्यास लेने के लिए पूरा लिंग चिन्ह सिद्ध नहीं होगा क्योंकि देह में आस्तय नहीं देह में संयन देह की देहे संघ्यस्थित आरोग्य होंगे संबंधो न देहे आस्ते ये पूरा किसी कहता है तुमने जो बिंग अस् बताया वो सिद्धांत होगा की जीवित अवस्था में सन्यास ले सिद्धांत कहता है देहे आस्ते समय से करके देह में रहता है नगर पूरे भी ये जो कहा गया अन्य सिद्धां होगा किसी कहता है सर्वत्र अभिक्रत का निर्धारण आत्म अभिक्रय सब विक्र का निषेध हो गया नजारे देह संबंध कार्य प्राप्त देह के साथ संबंध के है ना ना तो कर्तृत्व है ना तो कार्य प्राप्त नहीं जब प्राप्त नहीं तो उसका निषेध क्या करना अप्राप्त प्रतिषेधक प्रसंग परिहार अर्थम अप्राप्त प्रतिषेधक परिहार करने के लिए असम रूपये संबंध साधने के समाज तो शांति करता है देह के साथ संबंध है नहीं अविक्रय, तो संबंध तो यह ना कर्तृत्व कार्य प्राप्त ही नहीं अपराध का प्रतिषेध होता है अपराध का प्रतिषेध नहीं तो है होता है प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है उसको परिहान करने के लिए हम कहते हैं सर्वक तो और कर्म को त्या करके देह में रहता है न करता है न करवाता है न सर्वत्र आप अविक्रय धारणार्थ सर्वत्र आत्मा अभिक्रिया कहा गया सर्वत्र का क्या अर्थ श्रुक्ति से स्मृति सूचक स्मृति सर्वत्र आत्मा को अभिक्रिया कहा गया अभिक्र होने से देह दे में संन्यास करना देह में, देह दे दे में रहता है संपूर्ण कर्म क्या करके और कुछ भी कर्म नहीं कर सकता है अपना अभिक्रिय होने से और देह आते अभी देह टीका देखो तर कि संबंध से आकांक्षा सब्य योग्यता आकांक्षवशा अस्मदिमतसबंध नर्वर्मा मनसा स आस्ते ये संबंध सिद्धांत है पूर्वपिधा पूर्वपिशाए समय से नवद्वारपुर नवद्वार आस्ते नहीं करो नवद्वारपुर किस शब्द के साथ किस शब्द के अर्थ के साथ किस शब्दार्थ का अन्याय होगा इसके लिए आकांक्षा चाहिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि शाब्दिकोध के लिए कारण संबंध से आकांक्षा पंडित योग्यता अध्यय तो है एक शब्दार्थ के साथ अन्य शब्दार्थ को संबंध करने के लिए आकांक्षा संधि योग्यता होनी चाहिए आकांक्षा वसात हमारे अभिमेक्त संबंध सिद्ध हो जाएगा सिद्धांत का आसन क्रिया से अधिकरण अस्ते रहता है आसन क्रिया बैठने के लिए अधिकांति की आवश्यकता है तो अधिकारी आवश्यकता नहीं आसन क्रिया से अधिकरण अतः ठीक है भव दिखती और आप जो कहते हो देह सम्य सम्बन्धी और नहीं होगा आकांक्षा क्योंकि संन्यास से कहीं नहीं तो कहा ऐसा आकांक्षा नहीं आस्ते क्या बढ़ता है तो कंक्षा है अधिकरणी सं आकांक्षा नहीं हो तक अन्य संन्यासी के आसन अभिकरणी की अपेक्षा नहीं आसन क्रिया के लिए अधिकरण की आवश्यकता है संन्यास त्याग के लिए अधिकरण की अपेक्षा नहीं संसद से मुख्य पार्थत्व सबसे तो अधिकारण सापेक्षा जाए तो नीचे लेकर डालना रखना है वो तो अधिकरण के साथ लेकर डालना है कहा रखना तो हमारा इसका संबंध हो जाएगा ऐसा संक्रांत है न्यास शब्द त्यागार न्यास न्यास शब्दों अथ त्यागार अच्छा समपूर्वक न्यास शब्द त्यागार्थो नार्थ समपुर जो न्यास शब्द है उसका त्याग को लेकर कहीं रखना ये नहीं छोड़ देना त्याग समया तो छोड़ देना नहीं तो उसको लेकर कहीं रखना निक्षेप कर इसलिए अधिक्रण की दिशा नहीं है ठीक है हमने था उपस्थित नहीं तो समर्ग में व्यक्त हो जाए समय का न्यास त्याग है सम्य सम्यक मतलब कुछ रखना नहीं सब समय है अब लेकर कहीं जो रख लिया तो सम्य संयास क्या हुआ। और सन्यास है उसको भी सुहा चोड़ दिया सब तो जो आवश्यक उसी रख दिया, <laughs> दिया तो क्या संन्यास ले गया हम पूर्वन्यास दिया है तो पूरा त्याग इसलिए क्या दर्ज है नहीं तो उस मनोसा विवेक विज्ञान है ना सर्व कर्माणी परिचर्त्य आस्ते दे विद्वान वो से वो संबंध से साधुत्व मत तो यही मनोषा का था मनोषा संवकर्माणी मनोषा मनुष्य का क्या था विवेक विज्ञान से मन के द्वारा विवेक के द्वारा विचार करके सब कर्म छोड़ना जाए परित्यज्य परिचय आस्ते देह दे, दे में रहता देह में रहता है तो सब उच्च कर्म छोड़ करके ज्ञान इच्छा जगह करता है ये संबंध साधु करता है तस्मा गीता शास्त्र आत्मज्ञानवत सं गीता शास्त्रानि शास्त्र अलौक गीता शास्त्रे करके आकार आत्मज्ञानवत गीता शास्त्र आत्मज्ञानवत शास्त्र में एक को ऐसे लोग करके लोकल गीता शास्त्र आत्मज्ञानवत संयास एवं अः गीताशास्त्र में जिसको आत्मज्ञान परोक्ष रूप से हो गया अपरुक्ष हो जाए तो संन्यास में ही अधिकार न कर्म ही कर्म में अधिकार नहीं इसी तस्तः तस्थरिष्ट आज आत्मज्ञान प्रकरण दर्शी क्या आत्मज्ञान के प्रकरण में भिन्न भिन्न स्थल में स्वस्थ दिखाएंगे कर्म में अधिकार नहीं सर्व व्यापार उपकरण आत्मा न संन्यास्य संन्यास क्या है सर्व व्यापार उपकरण कुछ ही रहता है नहीं कहना केवल आत्मज्ञान निष्ठा उसके लिए जो चाहिए इतने करना और कुछ नहीं सन्यास तो अभिक्रत्मज्ञान अभिरुद्धि तो आज अभिक्रिय आत्मज्ञान के आत्मज्ञान अभिक्रत्म ज्ञान अभिक्रिया अभिक्र सबकर्म छोड़ कराना सब प्रयोजक ज्ञान बताओ वही थे संन्यास अधिकार एक होता है प्रयोजक ज्ञान सन्यास का प्रयोजक ज्ञान होता है प्रयोग ज्ञान होगा शास्त्र से उसके लिए वही जो सन्यास में अधिकार है विधि पूर्व सन्यास में अधिकार है प्रयोजक अपरोक्ष ज्ञान होने पर यदि अपरोक्ष ज्ञान हो गया अपरोक्ष ज्ञान होने पर उसके तो स्वतः संन्यास ही हो गया संवय ज्ञान हो अभय उसके कोई विधि अधिक है अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया तो संन्यासी तो दे। स्वाभाविक है फलात्मा वो स्वाभाविक सन्यास जिस किसी अवस्था में हो वो स्वाभाविक सन्यास मुख्य सन्यास तो ही साक्षातकार ज्ञान हो गया और जिज्ञासा विधि दिशा है तो विधि करके संके स निष्ठा करने के लिए में बनाना नहीं उसके लिए जो आवश्यकता विभाग मान करके वाक्य से जन्म दिखाते वाक्य से दिखाते तत्त तथ्य दिखाएगी ये श्लोक जो हो गया श्लोक को घाते कम ये जो हम धातु का आक्षेप किया उसके हेतु अपना अभिक्रिय अभिक्रेत हेतु के द्वारा आपका में कोई भी क्रिया का संबंध नहीं होता है यहाँ विभक्षित है हाँ। कोई भी क्रिया का संबंध नहीं इसलिए कुछ भी कर्म नहीं कर सकता है ज्ञान अभिक्रियात्मा होने से ना कर्तृत्व तो ना कर्म तो ना न कार्य कुछ तो भी क्रिया का संबंध नहीं और जो कर्तृत्व विधान होता है तो अभी जाता है इसलिए ज्ञान से ही निवृत्ति होगी आत्मनो अभिक्रियव कर्मा संभव प्रतिपादित कर्म असंभव है ज्ञानी में क्यों क्योंकि अपना अभिक्रय ये प्रतिपादन करके अभिक्रिय हेतु समर्थन आत्मा अभिक्रय कैसे है अभिक्रिय हेतु के द्वारा ही कर्म का असंभव कहा गया आत्मा में हमारे कर्तृत्व नहीं कर्मत्व का नहीं कार्य नहीं ये जितने स्वर विषय लिखा गया उसके हेतु आत्मा अभिक्रिय है अभिक्रिय स्वरूप हेतु अभी हेतु के समर्थन करने के लिए उत्तर घंटा अवसरण करते प्रकृतम तो बक्षा न अभी वही प्रकृत है आत्मा अविक्रिय उसको बताते ठीक है न कि तत् प्रकृतम क्या प्रकृत है प्रकरण क्या चला है संक्रमान प्रतिशंका करने वाले प्रतीका से तत्मो अविनाशी तम प्रतिज्ञातम आत्माविनाशी वेदाविनाश न अविनाशी तत्क अविनाशी ये कहा अविनाशी अभिज्ञा सब विकार का निषेध क्या है अविनाशीम इति उपलक्षण अभिक्रियव अविनाशी तो केवल नहीं कैसे अभिक्रिय आत्मा कैसे है तुष्टान उत्तर श्लोक स्थापय इसको दुष्टांत देकर स्पष्ट करने के लिए आगे श्लोका तत्किन कैसे आत्मा अविनाशी अविक्रिय है इसके लिए कहते हैं आत्म स्विक आत्मा विक्र नही होने पर पुरातन देह त्यागी नूतन देह उपाय जाने का वस्तु घो दिया नया त्याग करेगा नया सद्र ग्रहण करता है मरने के बाद जन्म होता है तो वित्रिया तो अवश्य होगी दुकिया वस्तु घो दिया तो अवश्य मागोत्त अवश्य मागू अभिक्रियो में सिद्धम तो आत्मा में अभिक्रिय तो कैसे सिद्ध होगा सिद्ध नहीं होगा तो अभिक्रिय तो सिद्ध नहीं होगा तो कर्तृत्व कार्य तो नहीं होगा संता जो मानता है जो हक मानता है दोनों नहीं जानते ये भी कैसे सिद्ध होगा इसलिए हम काम ऐसी अभी देखाते वस्तु तो वित्तीय वक्त है ही नहीं करता भी विकार नहीं है तो आत्मा में सिद्ध होगा तथा vasant jinan niyata vihay ora jinan niyata vihay namo anikshna tin rooparani namo anikshna tin rooparani शरीर बिहार जन शरीर जेना जनिया संयाति नवा नी दे जन यानी संयासी नवा नी देह नवा तीन पानी आय दे हाय अपरा नवा गृह जीर्ण शरीर विहाय देही अन्यानी नवा संया जिससे ना मनुष्य जिन नानी वासाण से विहार जिन न वस्त्र को शुर कपड़ा छोड़ करके और नवानी अपराणी गृह नए अपर वस्त्र को ग्रहण करता है ठीक इसी प्रकार देही, ही देवान देव जिन नी सर्जान विद्ध हो गया बुढ़ा हो गया रोग हो गया उसको छोड़ करके अन्य नवानी संज्ञा नव सर्दी को करता है जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र ग्रहण करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं वही रहता है ठीक इसी प्रकार पुराना शब्द त्यागर के नया तो शरीर न ग्रहण करने पर भी आत्मा में कोई विकार नहीं शरीर जिन्ना सद जिन्ना के सोचे भयोहानिंगता भरोहानी होने पर वली पलिता आज संगता है वली पलिता देह में अंगम गलितम फलित बलिता सत्य हो गया बलि सज में बलि फलिता महा पुरातना परित्यागी नवा नाम से उपादर है नवा वस्त्र ग्रहण करने पर भी आगे उपादान करते हुए लौकिक पुरुष से जो वस्त्र का त्याग कर दिया नया वस्त्र को आने लिया ऐसे करता हो तो लौकिक पुरुष ने अभिकारी निकारी एक रहता है एक रूपये आत्मनो देहत त्याग रूपये मर के समापन नया ग्रहण करे आत्मा में अविरुद्व अभिक्रम आत्मा अभिक्र ही है? कोई विरुद्ध नहीं वाक्य समापूर्ण सबसे देखो भाषा शिकायत क्या वस्त्री जिन्नी सके दुर्बलता है दुर्बल होगी विहार के हाँ त्याग से बनता है परित्यज्य नवानी अभिनवानी नूतन से ग्रहण करता है नदेव इसी प्रकार शरीर गुणाली शोर करे अन्य संघर्ष की प्राप्त करता है नवानी देवी नव शुरू को प्राप्त करता है देहात्माएं पुरुष सब अभिक्रय कैंसर जैसे पुरुष है बस्तर क्या करें कि नया वस्तु ग्रहण कारण अभिक्रियम स्पर्धा पुरानी शुरू करता है अभिक्री है ठीक है पृथ्वी आदि चतुष्ट प्रयुक्त विक्रिया आत्मनो अभिक्रियम संकट है पृथ्वी आदि भूत चतुष्ट प्रयुक्त पृथ्वी जल तेज भाई आकाश कुछ नहीं करे पृथ्वी जल तेज भाई प्रयुक्त भूत चतुष्ट से विक्रिया हो जाएगी आत्मा आत्मा में अभिक्रय तम तो असिधम अभिक्रय कैसे होगा जल से तुला हो जाएगा फिर जो को कर दिया जाएगा जला देगा जाए। वायु सुखा देगा उड़ा देगा कितने क्रिया हो जाएगा अच्छा ऐसा करता है वास्तव में तस्मात तो अभिक्रय अभिक्रय आत्मा क्यों इतिहास नहीं मन जिसमें शांति Tara Charya Charya Charya, mayon ni shanti nava ni. नैनम छिंद शस्त्रण शैन दहति पावक मैनम दहति पारक न चैनल वेदय शोषय श्राइन दहति पार ना ना नम, अस्मानम, आपो न प्रेर जल गिला तो तो, नहीं करते न मत शोषये मरु मत मायु न सुखता सत्रण न छिंद सत्रण न छिंद नहीं करते एनम तक को नहती अग्नि जलाती आप नेरे मारू तो न सोचे भू तो कुछ कार्य विचार नहीं करते में भूतान आत्मानंद गोचर की मानती भूत आत्मा को विषय नहीं कर पाते भूत पर उसे विचार आत्मा को नहीं होगा तो आकाश कश्यम जैसे आकाश उसी जलते विवाई कुछ नहीं करते ऐसे आत्मा के प्रकृत दयीनम आत्म से न छिंद सत्रण सही करते हैं निरवय का निरवय पर सत्र नहीं कर सकता है न अवय विभाग क्वती सत्रण असिस्यादि असी खड़गे अस्त्र न छिंत चर्चा से अवय विभाग ये अवय विभाग नहीं करते तथा नैनम दौती अग्निगति न एलम दौतीकरण न भस्मी जैसे आकाशिक नहीं जला सकती है जला सकती तथा न तो आप जल को जिला नहीं कर सकते ही सवय से वस्तु आर्वकरण अवय विश्लेष अत सामर्थ्य जल का सामर्थ्य किसमें जो सवय वस्तु उसका आर्थिक भाव करने में गिलाकर के गिलाकरण अवय विभाग हो जाएगा और विश्व विभाग अपराधन करके सामर्थ्य अपाधन करने में सामर्थ्य जाएगा और ने कोई सामर्थ्य नहीं सामना निर्भर संभव अपना निर्भवय जो लोग कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर पाता तथा स्नेह द्रव्य स्नेह सोचने नाशिभा क्या करता है स्नेह व द्रव्य है गिला नष्ट कर दे एना तो आत्मा न शो चाते का पृथ्वी आज भूत प्रवृत छनाथक्रिया पृथ्वी आदि भूत तो प्रवेश तो चेजन आदि अर्थ प्रयोग नहीं होता है उसका कारण क्या है योग्यता भाव कारण योग्यता ही नहीं कारण बताते हैं ओम